आज के सूत्र पहले तो संदर्भ को समझ ले सूत्र संदर्भ सूरज ढला एक दिवस और बीत गया रात्रि उतरने लगी रात के पहले तारे आकाश में उभर आये शांत है विहार और शीतल समीर बहरा है भगवान जेतवन में ठहरे उनके साथ 500 भिक्षु भी ठहरे ये पांच सौ भिक्षु आसनशाला में बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं गप सप कर रहे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 अमुक मार्ग पर कंकर पत्थर है कांटे है। अमुक मार्ग बड़ा साफ सुथरा है अमुक मार्ग पर छायादार वृक्ष स्वच्छ सरोवर भी और अमुक मार्ग बहुत रूखा सूखा है उससे भगवान बचाएं। भिक्षु है। हैं पर्यटन करना होता है अलग अलग मार्गों पर चलना होता है गांव गांव भटकना होता है तो बात चल रही कि कौन से मार्ग जाने योग्य हैं कौन से मार्ग जाने योग्य नहीं और कोई कह रहा है कि फला नगर का राजा अद्भुत बड़ा दानी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 भिक्षु को आरी मार्ग में ही रहना चाहिए क्योंकि वही दुख निरोध का मार्ग और तब उन्होंने ये गाथाए कही ठंगी को सेठो सच्चानम चतरो पदा विरागो सेठो धम्मानम द्विपदाच चुमा मार्गों में अष्टांगित मार्ग श्रेष्ठ सत्यों में चार आरी सत्य श्रेष्ठ धर्मों में वैराग्य श्रेष्ठ और दुई पदों में मनुष्यों में चक्षुस्मान आंख वाले बुद्ध श्रेष्ठ बड़ा प्यारा सूत्र मग्गान मगान को श्रेष्ठो बहुत मार्ग हैं भीतर आने के लेकिन बुद्ध कहते हैं अष्टांगिक मार्ग उसमें श्रेष्ठ तुम बाहर के मार्गों की बातें कर रहे हैं कि कौन सा रास्ता अच्छा है अरे पागलो अष्टांगिक मार्ग श्रेष्ठ भीतर आने के बहुत मार्गों में आठ अंगों वाला मार्ग श्रेष्ठ है वे आठ अंग निम्न सम्यक दृष्टि पहला अंग सम्यक दृष्टि का अर्थ होता है दृष्टियों से मुक्ति पक्षपात से मुक्ति आंखें खाली हो कोई भावना हो कोई विचार ना हो कोई सिद्धांत कोई शास्त्र ना हो कोई मत ना हो खुली निष्पक्ष आंख हो निर्दोष आंख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 कामना वासना धारणा को बीच में न लाना जो है जैसा है वैसा ही देखना दूसरा है सम्यक संकल्प हट मत करना अक्सर लोग हट को संकल्प मान लेते और हट आदमी को कहते संकल्पवान जिद्दी को संकल्पवान कहते जिद्द को हट को संकल्प मत मान लेना जिद्द तो अहंकार है संकल्प में कोई अहंकार नहीं होता हट और संकल्प में यही फर्क है हट में असली मुद्दा अहंकार का है आदमी कहता है ऐसा करके दिखाऊंगा ऐसा करके रहूंगा क्या कर रहा है इसकी बहुत फिक्र नहीं है लेकिन यह अहंकार का दावा है कि यह करके रहूंगा नहीं कर पाया तो बड़ी ग्लानी हो जाएगी धन में रस नहीं है लेकिन धनी होकर दिखाना है पद में रस नहीं है लेकिन पदवान होकर दिखाना है कुछ करके दिखाना है ये जो बात है ये असम्यक संकल्प है बुद्ध कहते हैं सम्यक संकल्प का अर्थ होता है जो करने योग्य है वो करना है और जो करने योग्य है उसमें पूरा जीवन दांव पे लगा देना है लेकिन किसी अहंकार के कारण नहीं वो करने योग्य है इसलिए हट नहीं औधत्य नहीं जिद्द नहीं अधिक लोग सन्यासी हो जाते हैं जिद्द से हट से.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 बुद्ध कहते थे जो जाने वही बोले और जैसा जाने वैसा ही बोले जरा भी अन्यथा ना करें और जो बोलने योग्य हो वही बोले आसार ना बोले क्योंकि बोलने से बड़ी उलझने पैदा होती जीवन व्यर्थ के जालों में फंस जाता तुम तो जरा ख्याल करना कितनी झंझट तुम्हारे बोलने की वजह से पैदा हो जाती है किसी से कुछ कह बैठे झगड़ा हो गया झंझट बनी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 ऊपर कुछ भीतर कुछ ऐसा नहीं क्योंकि अगर तुम सत्य की खोज में चले हो तो पहली तो शर्त पूरी करनी पड़ेगी कि तुम सच्चे हो जाओ जो सच्चा हो गया है सत्य का उसी से संबंध जुड़ेगा जो झूठा है उससे सत्य का संबंध ना जुड़ सकेगा मैंने सुना है एक छोटा बच्चा घर में आए मेहमानों से बोला आप सब यहां मरने के लिए आए हैं क्या अंकल चार बरसी राजू की ये बात सुन के सब मेहमान हैरान रह गए दादी ने तो बहुत डांटा राजू को और कहा कि ये क्या बोल रहा है राजू ने कहा मुझे क्या मालूम मां ही कह रही थी मुझे सुबह कि अगर मुझे पता होता कि ये सब यहां आकर मरेंगे तो मैं छुट्टियों में कहीं और चली जाती मेहमान घर में आता है तो भाव कुछ कहते कुछ बताते कुछ सुबह किसी को मिल जाते हो तो मन तो यह होता कहा से इस दुष्ट की सकल दिखाई पड़ गई मगर ऊपर से कहते हो कि दर्शन हुए बड़े दुर्लभ बड़े बड़े दिनों में दिखाई पड़े बड़ी कृपा हुई और भीतर यह कि यह दुष्ट ना दिखाई पड़ता तो अच्छा पता नहीं मुकदमा जीतेंगे कि हारेंगे ये सुबह से कहा दर्शन हो गए सम्यक वाणी का अर्थ होता है जैसा है चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े पाखंड नहीं अगर कोई बात पसंद नहीं पड़ती तो निवेदन कर देना कि पसंद नहीं पड़ती अगर कोई बात पसंद पड़ती तो निवेदन कर देना कि पसंद पड़ती है मत, झूठे पाखंड अपने आसपास खड़े मत कर मुला नसुद्दीन का एक बहुत पुराना मित्र उसके घर आया तपाक से मुला उठा पहले हाथ से हाथ मिलाया फिर गले से गले मिला फिर प्रसन्नता के अतिरिक्त में उसे गोद में उठाकर ड्राइंग रूम तक लाया अंदर आया तो पत्नी ने के पूछा कि मुल्ला, जब मेरी कोई सहेली आती तो तुम्हें जैसे सांप सूंख जाता है तब भी कभी प्रसन्न हुए हो इतना मुल्ला ने कहा भागवान कुछ मत पूछ प्रसन्न तो इससे भी ज्यादा होता हूं मगर प्रकट नहीं कर सकता अगर तू कहते कि प्रकट करने की छूट है तो अगली दफा देखना तेरी सहेली को जो पकड़ूंगा गोद में बिठाऊंगा तो छोड़ूंगा ही नहीं मन तो यही होता है कि खूब प्रसन्न हो लेकिन तेरे डर के कारण नहीं हो पाते तुम अपने जीवन में थोड़ा देखना तुम कुछ हो भीतर बाहर कुछ बताए चले जाते हो धीरे धीरे ये बाहर की परत इतनी मजबूत हो जाती कि तुम भूल ही जाते हो कि तुम भीतर क्या हो सम्यक वाणी का अर्थ होता है धीरे धीरे सभी अर्थों में दृष्टि में संकल्प में वाणी में हृदय की अंतरतम अवस्था को झलकने देना चौथा सम्यक कर्मांत व्यर्थ के कामों में ना उलझो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 अक्सर तुम करते हो ऐसा पड़ोसी एक मोटर खरीद लाया कार खरीद लाया अब तुमको भी खरीदनी तुम्हें एक दिन पहले तक कोई कार नहीं खरीदनी थी तुम बिल्कुल मजे में जी रहे थे अब एक झंझट आ गई पड़ोसी का अनुकरण करना है अधिक लोग अनुकरण में ही मारे जाते सम्यक कर्मांत का होता है वही करना जो तुम्हें करने योग्य लगता है ऐसे हर किसी की बात में मत पड़ जाना नहीं तो तुम्हारी छीछर हो जाएगी हजारों लोग हजारों ढंग के काम कर रहे हैं अगर तुम हर दिशा में दौड़ने लगे तो तुम्हारा कर्म धीरे धीरे बिखर जाएगा तुम्हारी धारा हजार खंडों में टूट जाएगी तुम सागर तक ना पहुंच पाओगे सम्यक कर्मांत का अर्थ है एक दिशा पर नजर रखना जो तुम्हें करना है वही करना और, और दिशाओं में अपने जीवन श्रम को मत बढ़ जाने देना तब तुम्हारे भीतर एक समंजन एक समरसता पैदा होगी अभी तो ऐसा है कि बहुत खंड खंडे कुछ कहते कुछ सोचते कुछ करते आज कुछ करते कल कुछ करते परसों कुछ करने लगते इधर एक मकान उठाना शुरू किया फिर आधा छोड़ दिया फिर दूसरा मकान बनाने लगे इधर एक कुआं खोदा दो हाथ फिर छोड़ दिया फिर दूसरा कुआ खोदने लगे ऐसे करते तो तुम बहुत हो लेकिन फल हाथ नहीं आता फल आने के लिए सातत्य चाहिए मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं ध्यान करना कई दफे शुरू करते हैं फिर बंद हो जाता है एक दिन करते दो दिन करते फिर टूट जाता है, फिर लौटते फिर करते फिर टूट जाता है। तो फिर नहीं होगा जीवन में एक सातत्य एक संकल्प जो चुना है करने के लिए उसे करते रहने की धीरज प्रतीक्षा सहिष्णुता आज ही फल तो नहीं आ जाएगा बीज बोए हैं तो वक्त लगेगा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी मौसम आएगा ठीक अनुकूल तब बीज अंकुरित होंगे फिर वृक्ष बड़े होंगे वर्षों लगेंगे तब कहीं फल होंगे प्रतीक्षा करनी होगी पांचवा है सम्यक आजीव बुद्ध कहते हैं हर किसी चीज को आजीविका मत बना लेना अब कोई आदमी कसाई बनके अपनी रोटी कमा रहा है ये भी कोई कमाना हुआ रोटी ही कमानी थी हजार ढंग से कमा सकते थे कसाई होने की क्या जरूरत थी ये बड़ा असम्यक आजीविका है कि कोई स्त्री वैश्या होके रोटी कमा रही कोई सम्यक आजीविका खोजना रोटी तो कमानी है ये बात सच है लेकिन सम्यक खोजना और ध्यान रखना अगर तुम्हारी आजीविका सम्यक हो तो तुम्हारे जीवन में शांति होगी अगर तुम्हारी आजीविका सम्यक हो तो सत्य और तुम्हारे बीच अनेक बाधाएं कम हो जाएंगी अब अगर कोई आदमी झूठ के धंधा कर रहा समझो कि वकील है अब बड़ा मुश्किल होगा इसको जीवन में सत्य को लाना इसका धंधा ही झूठ है झूठ इसकी आजीविका है झूठ में जितना पारंगत होगा उतनी ही सफलता मिलने वाली अब सत्य से तो ये डरेगा सत्य का तो कोई संबंध ही नहीं इसकी आजीविका से इसको तो झूठ को ही सत्य सिद्ध करना है और ध्यान रखना वही वकील सफल होता है जो अदालत में झूठ को सत्य सिद्ध ही नहीं करता बल्कि इस तरह सिद्ध करता है कि लगे कि सत्य है ही खुद भी आंदोलित दिखाई पड़ता है कि उसे पक्का भरोसा है कि यह सच है झूठ को बोलते वक्त ऐसे बोलता है कि जैसे वो खुद आंखों से देखा है सामने मौजूद था क्योंकि अगर वकील खुद ही आश्वस्त नहीं है तो अदालत को आश्वस्त नहीं कर पाएगा अगर भीतर खुद ही जान रहा है कि झूठ है तो झूठ की खबर मिलती रहेगी उसके चेहरे से ढंग से जानेगा कि मामला तो हार ही है जीतना मुश्किल है तो उदास होगा प्रफुल्लता ना होगी बल होगा वाणी में प्रभाव ना होगा सम्यक आजीव का अर्थ है सृजनात्मक आजीविका ऐसी कुछ आजीविका चुनना जो तुम्हारे जीवन को परमात्मा की तरफ ले जाने में सृजनात्मक हो विध्वंसात्मक ना हो बुद्ध कहते थे अपने जीने के लिए किसी का जीवन नष्ट करना अनुचित है अब कोई कसाई का काम करता है तो बुद्ध कहते ये व्यर्थ इतना उपद्रव बिना किए आदमी अपना भोजन जुटा ले सकता है वही करो जिससे किसी के जीवन को अहित ना होता हो क्योंकि जब तुम दूसरों का आहित करते हो तो तुम अपने आहित के लिए बीज बो रहे हो फिर फसल भी काटनी पड़ेगी सम्यक आजीव छठमा सम्यक व्यायाम बुद्ध कहते थे ना तो बहुत सुस्त हो और ना बहुत कर्मी मथ हो ना तो आलसी बन जाए और ना बहुत कर्मठ क्योंकि आलसी कुछ भी नहीं करता और कर्मठ व्यर्थ के काम करने लगता है मध्य में चाहिए सम्यक व्यायाम जीवन की ऊर्जा सदा संतुलित हो अति ना करना बुद्ध कहते कुछ लोग हैं आलसी और कुछ लोग हैं अति कर्मठ दोनों ही नुकसान में पड़ जाते आलसी उठते ही नहीं तो पहुंचे कैसे कर्मठ मंजिल के सामने से भी निकल जाता दौड़ता हुआ रुके कैसे हुआ रुके नहीं सकता रुकने की उन्हें आदत नहीं मैं दोनों तरह के लोगों को जानता हूं दोनों ध्यान में नहीं पहुंच पाते आलसी कुछ करते ही नहीं कर्मठ ज्यादा कर जाता है ज्यादा कर जाता है तुम अगर तीर लेकर निशान लगाने गए हो तो निशाना सम्यक होना चाहिए अगर थोड़ा नीचे पड़ा तो भी चूक जाएगा तीर थोड़ा ऊपर पड़ गया तो भी चूक जाएगा तीर और जब तुम तीर को चलाओ तो प्रत्यंचा प्रत्यंशा सम्यकनी चाहिए अगर थोड़ी कम खिंची तो पहले गिर जाएगा तीर अगर थोड़ी ज्यादा खिंच गई तो आगे निकल जाएगा तीर्थ इसलिए बुद्ध का जोर अति वर्जित करने पर है बुद्ध कहते हैं सम्यक्त मध्य मजिम निकाह है सम्यक व्यायाम और सातवा है सम्यक स्मृति व्यर्थ को भूलना और सार्थक को संभालना तुम अक्सर उल्टा करते हो सार्थक तो भूल जाते हो व्यर्थ को याद रखते हो कुछ ऐसा है कि हीरे हीरे तो छोड़ देते हो कूड़ा कचरा सब इकट्ठा कर लेते हो जीवन में जो भी बहुमूल्य हो उसको तो विसार देते हो सबसे ज्यादा बहुमूल्य तो तुम्हारी चेतना हो उसको तो तुम बिल्कुल विसार के बैठ गए ठीक रहे इकट्ठे कर रहे हो और उनका हिसाब लगा रहे हो तिजोरी में कितने रुपए हैं तुम्हें पता है लेकिन तुम्हारे भीतर कौन बैठा है यह तुम्हें पता नहीं इसको बुद्ध ने कहा सम्यक स्मृति बुद्ध के स्मृति शब्द से ही संतों का सुरती शब्द आया सुरति स्मृति का ही अपभ्रंश है जिसको कबीर सुरति कहते वो बुद्ध की स्मृति ही है उसको ही थोड़ा मीठा कर लिया सुरति अपनी याद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 फिर धीरे धीरे आंख बंद करके भीतर होश का दिया जलता रहे उसी दिए के साथ तुम एक हो जाओगे होश पूर्वक स्वयं में प्रविष्ट कर जाना सम्यक समाधि इसको आर्य अष्टांगिक मार्ग बुद्धने का बुद्ध समाधि में भी कहते हैं सम्यक ख्याल रखना क्यों क्योंकि ऐसी भी समाधियां हैं जो सम्यक नहीं है जल समाधि एक आदमी मूर्छित पड़ जाता है इसको बुद्ध सम्यक समाधि नहीं कहते। ऐसा आदमी गहरी निद्रा में पड़ गया बेहोशी में मन के तो पार चला गया लेकिन ऊपर नहीं गया नीचे चला गया मन तो बंद हो गया क्योंकि गहरी मूर्छा में मन तो बंद हो जाएगा लेकिन यह बंद होना कुछ काम का ना हुआ मन बंद हो जाए और होश भी बना रहे मन तो चुप हो जाए विचार तो बंद हो जाए लेकिन बोधनक हो जाए तीन स्थितियां हैं मन की स्वप्न जागृति सुसुप्ति स्वप्न तो बंद होना चाहिए चाहे सम्यक समाधि हो चाहे असम्यक समाधि हो स्वप्न तो दोनों में बंद हो जाएगा विचार की तरंगें बंद हो जाएंगी लेकिन जड़ समाधि में आदमी गहरी मूर्छा में पड़ गया सुसुप्ति में डूब गया उसे होश ही नहीं है जब वापिस लौटेगा तो निश्चित ही शांत लौटेगा बड़ा प्रसन्न लौटेगा इतना विश्राम मिल गया लेकिन यह कोई बात ना हुई ये तो नींद का ही प्रयोग हुआ यह तो योग तंदरा हुई असली बात तो तब घटेगी जब तुम भीतर जाओ और होशपूर्वक जाओ तब तुम प्रसन्न भी लौटोगे आनंदित भी लौटोगे और प्रज्ञावान होकर भी लौटोगे तुम बाहर आओगे तुम्हारी ज्योति और होगी तुम्हारी प्रभाव और होगी तुम्हारे चारों तरफ रोशनी होगी तुम्हारे चारों तरफ जीवन में सुगंध होगी ऐसा समझो कि एक आदमी को हम स्टेचर पर लिटा लें क्लोरोफार्म दे दें और फिर बगीचे में घुमा दें निश्चित ही उसकी नाक तो काम कर ही रही है फूलों की गंध भी उसको भीतर जाएगी उसे पता नहीं चलेगा और वृक्षों की ताजी हवा भी उसको लगेगी शीतल भी होगा उसे पता नहीं चलेगा फिर जैसे जैसे वो होश में आने लगे हम जल्दी उसे बगीचे के बाहर ले जाए आंख खोल के वो कहेगा अच्छा लगा कुछ कुछ भनक याद आएगी ताजा था सुगंध थी मगर ज्यादा कुछ पकड़ में ना आएगी और किस रास्ते गया और किस रास्ते लौटा ये भी पता नहीं होगा फिर खुद ना जा सकेगा अगर उसको तुम छोड़ दो जाने को तो खुद ना जा सकेगा रास्ते का पता नहीं दो तरह की समाधियां हैं जड़ समाधि आदमी गांजा पी के जड़ समाधि में चला जाता अफीम खा के जड़ समाधि में चला जाता मारी जुआना एल एस इनको लेके जड़ समाधि में चला जाता अभी पश्चिम में जड़ समाधि का खूब प्रभाव चल रहा है भारत में तो रहा ही बहुत दिनों से गंजेड़ी बंगेड़ी सब तरह के साधु सन्यासी तुम्हें मिल जाएंगे वो जड़ समाधियां बुद्ध ने उनका बड़ा विरोध किया का ये भी कोई बात है माना कि सुख मिलता है इसमें कोई शक नहीं तुमने भी अगर कभी भंग खा के डूब गए मस्ती में तो सुख मिलता है गांजे की दम लगा ली तो डूब गए एक तरह का सुख मिलता है शराब भी इसी तरह के सुख को देती भूल गए सब डूब गए अपने में मगर ये डुबकी नींद की है ये कोई डुबकी हुई ये कुछ मनुष्य योग्य हुआ ऊपर उठो जागते हुए भीतर जाओ दिया लेकर भीतर जाओ मसाल लेकर भीतर जाओ ताकि सब रास्ता भी उचेला हो जाए और तुम्हें पता भी हो जाए तो जब जाना हो तब चले जाओ और तुम फिर किसी चीज पर निर्भर भी ना रहोगे तो तुमने देखा हिंदू साधु सन्यासी तुम्हें मिल जाएंगे कुंभ के मेले में दम लग रही सत्संग हो रहा दम मारो दम सत्संग हो रहा ब्रह्मचर्चा चल रही ये कुछ नई बात नहीं इस मुल्क में पांच हजार साल से चल रही ये सब समझते हैं कि ये सब शंकर जी के शिष्य बम भोले इसका बुद्ध ने बहुत विरोध किया क्योंकि बुद्ध ने कहा कि असली ही बात चूकी जा रही असली बात है जागृत होकर आनंद को उपलब्ध हो जाना उसको मैं सम्यक समाधि कहा यह आरी अस्टांगिक मार्ग बुद्ध कहते हैं चार आरी सकते हैं दुख है दुख की उत्पत्ति है दुख से मुक्ति है और मुक्तगामी आरी अस्टांगिक मार्ग है ये आठ अंग है उस दुख मुक्ति के लिए बुद्ध ने कहा मग्गान मगान को सेठो अगर श्रेष्ठ मार्ग की ही बात करनी अरे तो पागलो आरी अस्थांगिक मार्ग की बात करो इतना तो तुम्हें समझाया है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 अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ ऐसा बुद्ध का स不知道. संदेश अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा आज धरती पर बसाने आ रहा सुख नहीं यह नींद में सपने संजोना दुख नहीं यह शीश पर गुरुभार ढोना फूल तुम जिसको समझते थे अभी तक फूल में उसको बनाने आ रहा हूँ देखकर कर मजधार को घबरा न जाना हाथ ले पतवार को घबरा मैं किनारे पर तुम्हें थकने न दूंगा पार में तुमको लगाने आ रहा हूँ तोड़ दो मन में कसी सब श्रृंखलाए तोड़ दो मन में बसी सब संकीर्णता बिंदु बनकर मैं तुम्हें ढलने न दूंगा सिंधु बन तुमको उठाने आ रहा हूँ तुम उठो धरती उठे नब सिर उठाए तुम चलो गति में नई गति झंझनाए विपत होकर मैं तुम्हें मुड़ने न दूंगा प्रगति के पथ पर बढ़ाने आ रहा हूँ अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूं अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ ऐसा बुद्ध का संदेश